मेरे प्रिय आत्मन मैं अत्यंत आनंदित हूं कि अपने हृदय की थोड़ी सी बातें आपसे कह सकूंगा एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करूं बहुत वर्षों पहले यूनान में एक बादशाह बीमार पड़ा उसका जितना इलाज हुआ बीमारी बढ़ती गई बीमारी उस जगह पहुंच गई जहां की बादशाह का मरना करीब करीब तय हो गया मरने की प्रतीक्षा शुरू हो गई महल उदास हो गए और राजधानी फीकी पड़ गई आज या कल कल या परसों बासा मर जाएगा इसकी संभावना इसकी उदासी ने पूरी राजधानी को घेर लिया लेकिन तभी गांव में एक फकीर आया और राजमहल तक एक खबर पहुंची कि एक फकीर गांव में आ गया है जिसके बाबत कहा जाता है कि वो मुर्दों को भी छू दे तो वे जी जाए तो राजा तो अभी जीवित है अगर उस फकीर की कृपा हो जाए तो राजा ठीक हो सकता है राजा जो कि महीनों से बिस्तर पर पड़ा था और उठ भी नहीं सकता था वो उठ के बैठ गया और उसने कहा कि जल्दी उस फकीर को बुलाओ वो फकीर बुलाया गया और उस फकीर ने आके कहा कि इस राजा को कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि ये मर जाए एक छोटा सा इलाज इसे ठीक कर सकेगा इलाज का अंजाम करो उसके वजीरों ने कहा कि कोई भी इलाज हो हम व्यवस्था कर सकेंगे लेकिन वो फकीर बोला इलाज बहुत छोटा सा है तुम्हारे राजधानी में अगर कोई सुखी और समृद्ध व्यक्ति हो तो उसके कपड़े ले आओ उसके कपड़े लाके राजा को पहना दो पहनते ही ये ठीक हो जाएगा उन वजीरों ने कहा ये कौन सी कठिन बात है वे भागे गए राजधानी समृद्ध लोगों से भरी थी आकाश को छूने वाले भवन उस राजधानी में थे वो नगर के सबसे बड़े धनपति के पास गए और उन्होंने कहा कि राजा बीमार है और मरने के करीब है और किसी फकीर ने कहा है कि कोई समृद्ध और सुखी व्यक्ति अगर अपने कपड़े दे दे तो राजा ठीक हो जाएगा उस धनपति ने कहा राजा को बचाने के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ लेकिन मेरे कपड़े काम नहीं पड़ेंगे समृद्धि तो मेरे पास है लेकिन सुख सुख से मैं अपरिचित हूँ सुख मैंने कभी नहीं जाना फिर वे एक महल से दूसरे महल में गए और खाली हाथ ही हर महल से वापस लौटे क्योंकि सभी ने यह कहा कि हम अपने प्राण दे सकते हैं लेकिन हमारे वस्त्र किसी काम के नहीं समृद्धि हमने जानी है लेकिन सुख सुख से हमारा कोई परिचय नहीं हुआ हमने जीवन भर कोशिश की है कि हम सुख को पाले समृद्धि तो इकट्ठी होती गई लेकिन सुख हमसे दूर होता चला गया सांझ होने लगी और सूरज ढलने लगा और वे बरीज बजीर निराश हो गए और उनने सोचा अब राजा को किस मुंह को ले जाके हम दिखाए और तब तो उनमें से एक बूढ़े बजीर ने कहा कि मित्रों मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये प्रयास असफल हो जाएगा ये दवा नहीं मिल सकेगी क्योंकि तुम और मैं हम जो कि राजा के वजीर है और हमारे पास अपार संपत्ति है जब हमारे कपड़े ही देने का हमें ख्याल पैदा नहीं हुआ तभी मैं समझ गया था कि किसी और के कपड़े कैसे काम पड़ेंगे और अगर धन वाले के कपड़े ही काम पड़ जाएंगे तो राजा बीमार ही क्यों पड़ता है राजा के पास तो सबसे ज्यादा धन है उसके खुद के कपड़े ही काम आ जाते तो मैं तो समझ गया था कि ये दवा नहीं मिल सकेगी और राजा मरेगा वे दुखी वापिस लौटते थे ये सोच के कि अंधेरा हो जाए तो हम जाए नदी के किनारे महल के पास आके उन्होंने किसी आदमी की बांसुरी की आवाज सुनी कोई नदी के किनारे बांसुरी बजाता था उसके स्वरों में कुछ ऐसी शांति थी कुछ ऐसा आनंद की झलक थी कि उन्होंने सोचा जाएं और उससे पूछ लें हो सकता है ये आदमी सुखी हो इसके गीत में सुख की गंध है वे गए और अंधेरे में उस आदमी से कहा कि मित्र मालूम होता है तुम सुख को उपलब्ध हो गए तुम्हारी बांसुरी की आवाज किसी बड़े गहरे आनंद से निकलती हुई मालूम पड़ती क्या ये सच है हमारा राजा बीमार है और हमें एक सुखी और समृद्ध आदमी के वस्त्र चाहिए तो उसे हम बचा सकेंगे उस आदमी ने बांसुरी बजाना बंद किया और उसने कहा कि मैं अपने प्राण दे दूं तुम्हारे राजा को बचाने को और निश्चित ही मैं सुख को उपलब्ध हो गया लेकिन अंधेरे में तुम देख नहीं पा रहे हो मैं नंगा बैठा हुआ हूं मेरे पास कपड़े नहीं है दूसरे दिन सुबह वो राजा मर गए क्योंकि उस बड़ी राजधानी में एक भी ऐसा आदमी नहीं खोजा जा सका जो सुखी भी हो और समृद्ध भी समृद्ध लोग थे थे लेकिन वे सुखी नहीं थे। और एक सुखी आदमी मिला तो उसके पास वस्त्र भी नहीं थे वो नंगा था ये कहानी किसी विशेष कारण से मैंने कहनी चाहिए मैं ये कहना चाहता हूं आज तक दुनिया में कोई ऐसी संस्कृति पैदा नहीं हो सकी जो सुख को और समृद्धि को संयुक्त कर सके आज तक कोई ऐसा धर्म पैदा नहीं हो सका जो मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि दोनों ला सके एक तरफ पूरब के मुल्कों ने इस तरह की संस्कृति पैदा की जिसने कपड़े छीन लिए आत्मा की तलाश में शरीर को खो दिया और पश्चिम के लोगों ने एक ऐसी संस्कृति पैदा की जिसने वस्त्रों की खोज में और शरीर की रक्षा में आत्मा को खो दिया ये दोनों संस्कृतियां अधूरी और खंडित हैं। अब तक समग्र और पूर्ण संस्कृति पैदा नहीं हो सकी इसका परिणाम ये हुआ पूरब के लोग गरीब होते गए भिकमंगे और नंगे होते गए पूरब के लोग बीमार और दरिद्र होते गए गुलाम होते गए और पूरब से जीवन की सारी रौनक उड़ गई पूरब एक महामारी की भांति दिखाई पड़ने लगा एक बीमार मनुष्य का आविर्भाव पूरब में हुआ आत्मा की बात परमात्मा की बात चलती रही और हम जीवन से अपनी जड़ों को खोते गए दूसरी तरफ पश्चिम में एक समाज पैदा हुआ जिसने धन के अंबार लगा दिए और जिसके मकानों ने आकाश छू लिया और जिसके वस्त्र सोने के हो गए लेकिन मकानों की इस खोज और तलाश में मनुष्य की आत्मा मर गई अब तक ये हुआ और आज भी जो लोग विचार करते हैं वो इन दो विकल्पों में से किसी एक को चुनने का ख्याल करते हैं वो या तो पूरब की बातें करते हैं या पश्चिम की या तो वो पूरब की आत्मवादी बातें दोहराते हैं या पश्चिम की शरीरवादी लेकिन आज भी जमीन पर कोई ऐसा विचार नहीं है जो इन दोनों के बीच एक समन्वय का सेतु बन सके और जो ये कह सके कि मनुष्य न तो केवल शरीर है और न मनुष्य केवल आत्मा है मनुष्य दोनों का एक अद्भुत जोड़ है इसलिए कोई भी संस्कृति और कोई भी धर्म और कोई भी जीवन व्यवस्था जो दोनों बातों पर संवेद साथ एक सा बल न देती हो वह अधूरी और खंडित होगी और अधूरी संस्कृति और धर्म से हम पीड़ित रहे हैं क्या ये हो सकता है कि समग्र जीवन को स्वीकार करने वाला एक धर्म जन्म ले सके क्या यह हो सकता है कि जीवन की ऐसी दृष्टि हो जो भूत को और चैतन्य को जो जड़ को और आत्मा को दो विरोधों की तरह न देखे बल्कि दो संवेद स्वरों की तरह देखे जिन दोनों से जीवन का संगीत पैदा होता है यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन की सारी विकृति इस इस विरोध के कारण पैदा हुई जीवन की सारी विकृति मनुष्य के जीवन को दो घंटों में तोड़ लेने से सारा का सारा जीवन एक अजीब उलझन में पड़ गया है जो लोग आत्मवादी अपने को समझते हैं वे जाने अनजाने शरीर के शत्रु हो जाते वे शरीर के साथ दमन और हिंसा करने लगते और वे ये रस लेने लगते हैं कि जितना शरीर को सताएंगे जैसे उतने ही ज्यादा आत्मा की उन्हें उपलब्धि हो जाए कि ये निपट पागलपन और नासमछी है शरीर की हिंसा से शरीर के दमन से शरीर की शत्रुता से कोई आत्मा को उपलब्ध नहीं होता ये वो एक दूसरी एक्सट्रीम की प्रतिक्रिया है रिएक्शन है दूसरी प्रतिक्रिया यह है कि जिस व्यक्ति को भी शरीर के सुख पाने हैं जिस व्यक्ति को भी शरीर के रस पाने हैं उसे आत्मा को इनकार कर देना चाहिए उसे आत्मा की हत्या कर देनी चाहिए लोग सोचते हैं कि आत्मा की यदि हमने बातें की परमात्मा और सत्य और धर्म का विचार किया तो शायद हम जीवन के रस भोग से वंचित हो जाएंगे इसलिए आत्मा को छोड़ दो उसकी बात छोड़ दो उसे भूल जाओ और शरीर को भोगो ये एक एक्सट्रीम है एक अति है दूसरी अति यह है कि आत्मा की बात करने वाला शरीर का शत्रु हो जाए और शरीर की शत्रुता के इतने उपाय पैदा हुए हैं कि जिनका कोई हिसाब नहीं है सारा धर्म शरीर की शत्रुता से पीड़ित हो गया है और सारी सभ्यता आत्मा की शत्रुता से पीड़ित है इन दो अतियों ने इन दो एक्सट्रीम ने जीवन को इतने तनाव इतने टेंशन से भर दिया है कि कोई आदमी शांत नहीं हो सकता जो शरीर का मित्र है और आत्मा का शत्रु है वो कभी शांत नहीं हो सकता क्योंकि जीवन के केंद्र को अस्वीकार कर रहा है जो आत्मा का मित्र है और शरीर का शत्रु है वो भी कभी शांत नहीं हो सकता क्योंकि जीवन की परिधि को अस्वीकार कर रहा है केंद्र और परिधि संयुक्त थे शरीर और आत्मा जीवन में संयुक्त थे क्या इन दोनों के सहचर्य से इन दोनों के को पर कोई धर्म खड़ा नहीं हो सकता अब तक जो हुआ है वो शत्रुता है सहयोग नहीं अब तक जो है वो मित्रता नहीं है और इस मित्रता के न होने के क्या क्या फल हुए हैं वे हमारी आंखों के सामने हैं धार्मिक लोग कहते हैं शांति चाहिए भौतिकवादी लोग भी कहते हैं सुख चाहिए लेकिन न तो भौतिकवादी को सुख मिलता हुआ मालूम पड़ता है और न तथाकथित धार्मिक लोगों को शांति मिलती हुई दिखाई पड़ती है ये मिलेगी भी नहीं क्योंकि उन्होंने जीवन में एक अंतर्द्वंद एक कॉन्फ्लिक्ट को स्वीकार कर लिया है जीवन को दो टुकड़ों में तोड़ लिया है जो कि अविभाजित है जो कि इंटीग्रेटेड है इकट्ठा है उसको दो हिस्सों में तोड़ने से सारी तकलीफ और परेशानी पैदा हो गई इन दोनों के बीच जब तक मध्य बिंदु नहीं खोजा जा सकेगा तब तक हम दुनिया में शांत स्वस्थ आदमी को निर्माण नहीं कर सकते कंफ्यूसिय छोटे से गांव में गया था उस गांव के बाहर ही गांव के लोगों ने उसे बताया कि हमारे गांव में भी एक बहुत बड़ा विचारशील पंडित है आप हमारे गांव में आए हैं तो हमारे पंडित से जरूर मिलें। कन्फ्यूशियस ने कहा कि मैं जरूर मिलूंगा लेकिन क्या मैं ये जान लू कि उस पंडित की क्या खूबी है जिसकी वजह से तुम आदर देते हो उन लोगों ने कहा कि हमारा जो विचारशील आदमी है हमारे गांव का वो किसी भी काम को करने के पहले तीन दफा विचार करता है वो इतना विचारशील है कंफ्यूशन ने कहा ये ज्यादा हो गया जो एक दफे विचार करता है वो कम विचार करता है जो तीन दफे विचार करता है वो ज्यादा विचार कर गया ये दोनों अतिया है जो दो दफे विचार करता है वो सम्यक है वो ठीक है वो शांत है कंफ्यूस ने कहा कि जो बीच में ठहर जाता है एक अति से दूसरी अति पर जाना बहुत आसान है जैसे घड़ी का पेंडुलम एक कोने से दूसरे पेंडुलम पर पे चला जाता है यह बिल्कुल आसान है लेकिन बीच में वो कभी नहीं ठहरता दूसरे अति से पहली अति पर चला जाता है मनुष्य का मन ऐसा है पापी से महात्मा हो जाना बिल्कुल आसान है लेकिन बीच में ठहरना बहुत कठिन है महात्मा से वापस पापी हो जाना एकदम आसान है लेकिन बीच में ठहरना बहुत कठिन है और बीच में ठहरना सबसे बड़ी कला है क्योंकि जीवन का सारा रहस्य मध्य में है अतियो पर नहीं है तो एक आदमी जो बहुत भोजन का प्रेमी है अगर बदल जाए तो उपवास का प्रेमी हो जाएगा ये बहुत आसान है इसमें कोई कठिनाई नहीं है जो आदमी बहुत वस्त्रों का शौकीन है अगर बदल जाए तो नंगा खड़ा हो जाएगा ये कोई कठिन नहीं है ये बिल्कुल आसान है ये वही आदमी जो आदमी स्त्रियों के पीछे भागता है अगर ये बदल जाए तो स्त्रियों से भागने लगेगा ये वही आदमी है इसमें कोई फर्क नहीं हुआ दूसरी एक्सट्रीम दूसरी अति पर दूसरे रिएक्शन पर यह पहुंच गया है जिस आदमी की लाटपकती है धन को देख के वो धन की तरफ आंख बंद कर ले इसमें कोई कठिनाई नहीं है एक बड़े महात्मा के लिए मुझे अभी किसी ने कहा कि उनके सामने कोई पैसा ले जाए तो आंख बंद कर लेते मैंने कहा कि उनको लार टपकने का डर होगा तभी नहीं तो क्यों आंख बंद करेंगे आंख बंद करने में लार टपकने का डर होगा नहीं तो क्यों आंख बंद करेंगे लार टपकती है यह भी आसान है आंख बंद कर लेना यह भी आसान है लेकिन आंख खुले हुए शांत रह जाना बहुत कठिन है घर में रहके ग्रस्ती में रहना एक आसानी है ग्रस्ती छोड़ के साधु और सन्यासी हो जाना भी बिल्कुल आसान है ये दो एक्सट्रीम ये दो अतियां हैं। लेकिन जीवन में रहते हुए संन्यास्त हो जाना बहुत कठिन है वही मध्य है हमने जीवन को दो हिस्सों में तोड़ लिया शरीर और आत्मा के इसलिए समाज दो हिस्सों में टूट गया ग्रस्त और सन्यासी संन्यासी वो है जो आत्मा आत्मा की बातें कर रहा है ग्रस्त वह है जो शरीर शरीर की बातें कर रहा है मनुष्य को तोड़ लिया शरीर और आत्मा में और समाज को तोड़ लिया ग्रस्त और सन्यासी में न तो आत्मा और शरीर टूटे हुए हैं जीवन में और न ग्रस्त और सन्यासी टूटा हुआ हो सकता है ये अतियां हैं बीमारियां हैं एक ऐसा मनुष्य चाहिए जो ग्रस्त होते हुए सन्यासी हो तो हम दुनिया को धर्म से भर सकेंगे नहीं तो नहीं भर सकेंगे एक ऐसा मनुष्य चाहिए जो घर में दुकान में धर्म में हो हमने दो दो हिसाब बना लिए दुकान अलग मंदिर अलग ये बेईमानी है ये वही अति का खंडन है हमने सोच लिया है एक तरफ दुकान बना ली है वही दुकानदार एक तरफ मकान मंदिर बना लिया है तो घंटे भर के लिए मंदिर आता है तेईस घंटे दुकान में रहता है और सोचता हम दोनों काम संभाल रहे हैं धर्म भी संभाल रहे हैं और दुकान भी संभाल रहे हैं मैं आपको कहूं जिस दिन मकान मकान मंदिर बनेगा उस दिन दुनिया में धर्म आ सकेगा उसके पहले धर्म नहीं आ सकता जब तक रहने का मकान अलग और पूजा का मकान अलग तब तक दुनिया में धर्म कभी नहीं आ सकता ये जिंदगी टूटी हुई नहीं है जिंदगी इकट्ठी है जिंदगी बिल्कुल इकट्ठी है और अगर आप सोचते हो कि मैं तेईस घंटे दुकान पे बैठूंगा घर का काम करूंगा और घंटे भर के लिए क्या के मंदिर में भी बैठ जाऊंगा तो आप सोचते हैं क्या तेईस घंटे का आदमी घंटे भर के लिए बदल जाएगा दूसरा हो जाएगा ये कैसे संभव जो आप तेईस घंटे थे चेतना अविचिन है कंटिन्यूस है जो आप तेईस घंटे थे वही मंदिर में बैठ के भी आप घंटे भर में होंगे आप माला फेरते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप नमोकार पढ़ते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप गीता पढ़ते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ने वाला आदमी वही है जो दुकान पर बैठा था उसका चित्त वही है उसके जीवन की दृष्टि और ढंग वही है वो माला पढ़े वो मंदिर में आए वो जप करे वो कुछ भी करे इससे कुछ होने वाला नहीं है नहीं होने वाला इसलिए है कि इन सारी बातों से चेतना परिवर्तित नहीं होती लेकिन इससे एक तरकीब एक आसानी हो जाती और वो आसानी ये हो जाती है कि बिना धार्मिक हुए धार्मिक खोने की सुविधा और मजा आ जाता है और रस आ जाता है सस्ती तरकीबे हमने निकाल ली है धार्मिक खोने की मजा ये है कि जब तक पूरा जीवन धार्मिक ना हो तब तक कोई आदमी कभी धार्मिक नहीं होता लेकिन हमने सस्ती तरकीबे निकाल ली है। हमने कोई रास्ते निकाल लिए सस्ते नुस्खे निकाल लिए हम बैठ के थोड़ी देर के लिए कोई तरकीब आसन लगा के बैठ जाते कोई मंत्र पढ़ने लगते किसी प्रतिमा का ध्यान करने लगते हैं कोई शास्त्र खोल के बैठ जाते और सोचते हैं कि हम धार्मिक हो गए अगर इस भांति दुनिया धार्मिक होती होती तो अब तक सारी दुनिया धार्मिक हो जानी चाहिए थी कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, कितने शिवालय है, कितने गिरजे और सारे लोग उनमें जाने वाले सारे लोग उनसे आने वाले लेकिन दुनिया अधार्मिक की आधार्मिक कहीं कोई भूल है और वो भूल मैं आज की सुबह आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस बात में है कि हम धर्म को और जीवन को तोड़ के देखते हैं जब तक हम तोड़ के देखेंगे तब तक जीवन कभी धार्मिक नहीं हो सकता धर्म और जीवन जिस दिन हमें एक ही चीज दिखाई पड़ेंगे उस दिन जीवन में कोई क्रांति हो सकती है। जिस दिन मेरा उठना बैठना मेरा खाना पीना मेरा बोलना मेरा चलना मेरा सोना मेरे सपना देखना भी जिस दिन मेरे लिए धर्म होगा जिस दिन मेरा धर्म और मेरा जीवन ओतप्रोत होंगे संयुक्त होंगे इकट्ठे होंगे उस दिन उस दिन मेरे जीवन में एक रूपांतरण हो सकता है एक क्रांति हो सकती है एक परिवर्तन हो सकता है लेकिन ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने दो कंपार्टमेंट बना लिए धर्म का कंपार्टमेंट अलग है और जीवन का अलग हम कहते हैं कि हम धर्म मंदिर में जा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ आप जरूर आधार आदमी है नहीं तो धर्म मंदिर में जाते कैसे एक मुसलमान फकीर था वो कोई अपने जीवन के पचास वर्षों रोज नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता रहा एक भी दिन नहीं चूका एक भी नमाज नहीं चूका, पांच दफा जाता था कभी अपने गांव को नहीं छोड़ा उसने कहीं जाऊं रास्ते में मंदिर मस्जिद ना हो तो फिर कहां नमाज पढ़ूंगा इसलिए वो अपने गांव को छोड़कर के साठ सालों से कहीं भी नहीं गया था वहीं जड़ हो गया था उसी गांव में उसी मस्जिद से बंध गया था जैसे सभी धार्मिक लोग बंध गए कोई किसी मंदिर से कोई किसी मस्जिद से ऐसा वो भी बंध गया था जैसे सभी लोगों की धार्मिक लोगों की यात्रा बंद हो जाती है, वो हिलते डुलते नहीं इधर उधर नहीं जाते ऐसे वो भी कहीं नहीं गया था उसी गांव में ठहर गया था जड़ हो गया था साठ साल बीमार हो तो भी मस्जिद गया था कभी चूका नहीं था एक दिन सुबह लोगों ने देखा कि वो नहीं आया तो एक ही कारण हो सकता था कि वो मर गया हो और किसी कारण की कल्पना नहीं हो सकती थी मस्जिद से लोग उठे और उसके घर गए वो अपने सामने दरत के नीचे बैठा हुआ खंजरी बजा के गीत गा रहा था तो लोग बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा अब बुढ़ापे में आधार्मिक हो रहे हो जिंदगी भर नमाज पढ़ी प्रार्थना की अब बुढ़ापे में आधार्मिक हो रहे हो उस आदमी ने कहा मैं आधार्मिक था इसलिए मस्जिद आता था अब तो मैं जहां भी हूं वही मस्जिद है कल तक इस घर में तो मुझे धर्म नहीं मालूम पड़ता था और मस्जिद में धर्म मालूम पड़ता था इसलिए मस्जिद जाता था आज तो मैं जहां हूं वहां मंदिर है साठ साल मैंने एक भूल की मैंने जिंदगी को धर्म ना जाना और एक छोटे से मकान में धर्म को केंद्रित कर दिया मैंने जीवन में परमात्मा को ना जाना और एक मकान में परमात्मा को बांध के रख दिया और अब मुझे समझ में आया कि वो मेरी तरकीब थी वो तरकीब अधार्मिक बने रहने की तरकीब थी घंटे भर के लिए धर्म और बाकी दिन अधर्म एक मकान में धर्म और बाकी मकानों में धर्म नहीं एक मकान में भगवान और बाकी जगह संसार तो मैंने एक तरकीब बना ली थी दोनों तलों पर जीने का मैंने हिसाब कर लिया था हम सारे लोग दो तलों पर जी रहे हैं मेरा कहना है जीवन में कोई तल नहीं है और दो तल मनुष्य के मन की तरकीब है इजाद है टेक्निक है होशियारी है कनिंगनेस है चालाकी है कि जीवन को दो तलों में बांट दिया है दो तलों में बांटने से बड़ी सुविधा हो गई है बहुत सुविधा हो गई है मन को समझाने के लिए रास्ता मिल गया है कि हम तो संसारी लोग हैं हम तो ग्रस्त हैं इसलिए जब हम संन्यासी हो जाएंगे और सब छोड़ देंगे तब धार्मिक भी हो जाएंगे हम तो ग्रस्त हैं हम तो संसारी हैं इसलिए सन्यासी को हम पैर छूते हैं क्योंकि हम तो संसारी हैं आप सन्यासी हो इसलिए आपका पैर छूते हैं आदर करते हैं जिस दिन हम भी हो जाएंगे सन्यासी तो हमको भी आदर मिलेगा अभी तो हम आदर देते हैं अभी तो हम ग्रस्त हैं अभी हमें पापी होने की सुविधा है आधार्मिक होने की सुविधा हम स्वीकार करते हैं क्योंकि धार्मिक को हम आदर करते हैं हम तो कोई आदर मांगते नहीं हम अपने को आधार्मिक खोने के लिए सुविधा मांगते हैं अभी हम आधार में सकते हैं थोड़ा बहुत मंदिर आ जाते हैं थोड़ा बहुत धर्म भी करते रहते हैं ताकि परलोक भी ना बिगड़ जाए इस लोक को भी संभालते हैं परलोक को भी संभालते हैं यहां भी बड़ा मकान बना रहे हैं थोड़ा दान पुण्य करते हैं स्वर्ग में भी मकान की व्यवस्था कर रहे हैं वहां भी मरेंगे तो एक मकान मिलेगा ये हमारी तरकीबे हैं और जब तक हम इन तरकीबों के प्रति सचेत ना हो और उन्हें तोड़े ना और जब तक हम होश से ना भरे कि कोई आदमी कभी अचानक सन्यासी नहीं हो सकता है और जो अचानक सन्यासी हो जाएगा वो धोखे की बातें हैं वो कपड़े बदल सकता है सन्यासी नहीं हो सकता सन्यास जीवन में ग्रोथ है सन्यास वैसी ही एक विकास है जैसे बच्चा जवान होता है जवान बूढ़ा होता है एक बच्चा एकदम से सुबह आके खबर नहीं कर देता कि हम जवान हो गए एक जवान एकदम से खबर नहीं कर देता हम बूढ़े हो गए पता भी नहीं चलता कौन कब बूढ़ा हो जाता है किस दिन किस क्षण में नहीं एक ग्रोथ है सन्यास भी एक ग्रोथ है लेकिन हमने जिंदगी में कंपार्टमेंट बना रखे तो हमारे हिस्से से एक आदमी कपड़े बदल देता है दूसरे ढंग के कपड़े पहन लेता है गेरुआ वस्त्र पहन लेता है कुछ और पहन लेता है दूसरे कंपार्टमेंट में खड़ा हो जाता हम कहते हैं कि महाराज तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए तुम संन्यासी हो गए हुआ क्या है कपड़े बदल गए हैं अभी वही सन्यासी कपड़े बदल ले हम कहते हैं अरे वापिस भ्रष्ट हो गए लौटाओ अपने ही इस तरफ लौटाओ आदर वादर सब बंद कर देते हैं सब खत्म आदर वगैरह गया ये जो सारा हमारा हिसाब है इस हिसाब में हम चेतना के परिवर्तन पर कोई ख्याल भी नहीं कर रहे हैं कोई जरा सा भी ख्याल नहीं कर रहे हैं मैं आपसे निवेदन करता हूं कपड़े बदल लेने से कोई बदलता नहीं और मकान बदल लेने से कोई धार्मिक नहीं होता घर छोड़ के भाग जाने से भी कोई धार्मिक नहीं होता है धार्मिक होता है चेतना में आमूल परिवर्तन से और चेतना में आमूल परिवर्तन वही है जहां जीवन है जहां पूरा जीवन है लेकिन चूंकि हमने जीवन को खंड खंड में किया है एक अमेरिकन विचारक थाईलैंड गया थाईलैंड में एक सन्यासी की खबर फैलनी शुरू हो गई थी कि उसके आश्रम में ध्यान बड़ी आसानी से सीख लिया जाता है अमरीका से ओड के थाईलैंड आया सोचता था कि किसी एकांत रमणी पहाड़ के किनारे किसी झील के पास आश्रम होगा वहां ध्यान सिखाया जाता होगा लेकिन जब वो उतर के पहुंचा आश्रम में तो देख के दंग रह गया एक छोटे से गांव के बाजार में आश्रम था बीच बाजार में चारों तरफ दुकानें थी बीच में आश्रम था वो बहुत हैरान हुआ अंदर गया तो देखा कि कोई सौ पचास कुत्ते उस आश्रम के रहे थे लड़ रहे थे झगड़ रहे थे वो बहुत हैरान हुआ। सांझ होने को थी, देखा सैकड़ों उस आश्रम के झाड़ों पर आकर चीख पुकार कर रहे थे बैठ रहे थे वो बहुत परेशान हुआ उसने आश्रम के गुरु को जाके कहा कि मैं बड़ा हैरान हूं किसी झील के किनारे किसी पहाड़ पर एकांत एक में आश्रम होना चाहिए ये क्या जगह चुनी ये बाजार उस गुरु ने कहा बहुत मुश्किल से ये जगह मिली है बाजार में जमीन बहुत महंगी थी लेकिन हमने जान के बाजार चुना है और ये कुत्ते कैसे इकट्ठे इकट्ठे नहीं हैं ये हमारे आश्रम के अंतवासी हैं इनको हमने निमंत्रित किया है इनको रोज भोजन खिलाते हैं तब ये यहाँ रहते नहीं तो भाग जाते और ये कौए उन्होंने कहा ये भी आमंत्रित है रोज चावल फेंकते हैं तब ये आते उनका ये सब क्या पागलपन है यहाँ शांति कैसे मिलेगी उस गुरु ने कहा है, यहां शांति मिल जाए तो ही जीवन में शांति मिल सकती है पहाड़ पर शांति मिल जाए वो झूठी क्योंकि पहाड़ के एकांत में शांत कोई भी हो सकता है वो शांति आपके चेतना का परिवर्तन नहीं है वो पहाड़ की करतूत है समुद्र के किनारे एकांत में शांति मिल सकती है वो आपकी आत्मा का परिवर्तन नहीं है समुद्र का प्रभाव है घर छोड़ के भागे हुए आदमी को शांति मिल सकती है इसलिए नहीं कि उसकी चेतना बदल गई बल्कि जीवन की वे परिस्थितियां वो छोड़ के भाग गया जहां अशांति पैदा होती थी लेकिन अशांति पैदा नहीं होती अशांति भीतर होती बाहर मौके होते हैं जिनमें दिखाई पड़ती आप मौके छोड़ के भाग सकते आपको दिखाई नहीं पड़ेगी कि अशांति है अब लेकिन वो अशांति का मिट जाना नहीं है अगर मैं एक ऐसी जगह रहूं जहां सब मुझे आदर करें और कोई मेरा अनादर ना करे तो फिर मुझे अपमान का दुख ना होता हो इसमें आश्चर्य क्या है अपमान कोई करता नहीं मैं एक ऐसी जगह रहू जहां मुझे कोई क्रोध में लाने का उपाय ना करे और मुझे क्रोध ना आए तो इसमें कौन सा आश्चर्य है किसी को भी ना आएगा नहीं लेकिन जीवन में जहां क्रोध के मौके जहां अशांति के लिए सारी व्यवस्था है जहां चिंताएं पैदा होती है जहां संताप मन को पकड़ता है वही जो शांत होने की प्रक्रिया है वही जो जीवन को बदल लेना है वही धर्म है धर्म जीवन को छोड़ के भाग जाने का नाम नहीं है जो भाग जाते हैं वो कमजोर है धर्म जीवन से पलायन कर जाने का नाम नहीं है जो पलायन कर जाते हैं वो अपने को धोखा देते हैं धर्म है जीवन में संघर्ष धर्म है जीवन के घने भूत संग्राम में खड़े होना और साथ ही अपने को परिवर्तित भी करना और मैं आपसे निवेदन करूंगा वहीं वास्तविक परिवर्तन फलित हो सकता है क्यों क्योंकि वही अवसर हैं अशांत होने के धार्मिक आदमी अवसर छोड़ के भागता नहीं लेकिन अवसर के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलता है और जो कमजोर है वो भाग जाता अवसर को छोड़ के वो दृष्टिकोण बदलने से बच जाता है मैं यहां हूं आप सारे लोग मुझे अपमानित करने लगे और गालियां देने लगे मैं भाग जाऊं यहां से तो यह भाग जाना तो बहुत आसान है सवाल यह नहीं था कि मैं वहां से भाग जाऊं जहां लोग गालियां देते थे सवाल यह था कि गालियों से जो मेरे मन में पीड़ा पैदा होती थी क्या उस पीड़ा के रुख को मैं बदल सकता हूं बुद्ध का एक शिष्य था पूर्ण वो जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई तो बुद्ध ने उससे कहा कि अब तुम क्या करोगे उस पूर्ण ने कहा कि मैं जाऊंगा किसी इलाके में और वहां पहुंचा दूंगा आपके प्रेम के संदेश को किस जगह जाओगे सूखा नाम की एक जगह थी उसने कहा मैं वहां जाऊंगा बुद्ध ने कहा वहां मत जाओ वहां के लोग बहुत बुरे हैं वहां के लोग बहुत बुरे हैं हो सकता है कि वे तुम्हारा अपमान करें और गालियां दे तो तुम क्या करोगे तो उस पूर्ण ने कहा जब वे मुझे गालियां देंगे और अपमान करेंगे तो मैं जानूंगा कितने भले लोग हैं मारते नहीं है केवल गालियां देते मार भी तो सकते थे बुद्ध ने कहा और ये भी हो सकता है कि उनमें से कुछ दुष्ट जन तुम्हें मारे तुम्हें सताएं तो तुम्हें क्या होगा तो पूर्ण ने कहा कि मैं जानूंगा कि कितने भले लोग हैं सिर्फ मारते हैं मार भी तो डाल सकते थे बुद्ध ने कहा और ये भी हो सकता है पूर्ण की कोई तुम्हें मार ही डाले तो तुम्हें क्या होगा तो उस ने कहा कि जब मुझे मारी डालेंगे तब भी मैं जानूंगा कि कितने भले लोग हैं उस जीवन से मुझे छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी जिस जीवन में कोई भूल चूक हो सकती थी ये धार्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण है धार्मिक व्यक्ति का संबंध परिस्थितियों के परिवर्तन से नहीं दृष्टिकोण के परिवर्तन से है और हजारों साल से हम परिस्थितियां बदलने को धर्म समझ रहे हैं इस सारी कठिनाई हो गई आदमी वही के वही बने रहते हैं परिस्थितियां बदल जाती हैं और दृष्टिकोण वही का वही बना रहता है दृष्टिकोण का परिवर्तन सन्यास वस्त्रों में नहीं है और ना धर्म दृष्टिकोण के परिवर्तन में और दृष्टिकोण के परिवर्तन के लिए जरूरी है कि आप जहां हैं वही दृष्टिकोण बदलने के प्रयास में संलग्न हो एक रात एक एक साध्वी एक छोटे से गांव में मेहमान होना चाहती थी उसने जाके गांव के, के दरवाजे खटखटाए लेकिन लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि उस गांव के लोग दूसरे धर्म को मानते थे और साध्वी दूसरे धर्म की थी धार्मिक लोगों ने ऐसा पागलपन पैदा किया है दुनिया में कि उन्होंने आदमी आदमी के बीच बहुत दीवारें खड़ी करवा दी और इस पागलपन को भी धर्म कहे जाते हैं वो कहते हैं हम जैन हैं तुम हिंदू हो वो मुसलमान है ये बीमारियों के नाम होंगे जैन हिंदू और मुसलमान धर्म का इससे क्या संबंध धर्म तो प्राणों की एक ही अनुभूति है उसका जैन हिंदू और मुसलमान और ईसाई से क्या वास्ता स्वास्थ्य तो एक ही प्रकार का होता है बीमारियां हजार तरह की होती धर्म एक ही तरह का होता है अधर्म हजार तरह के होते उस गांव के लोग दूसरे धर्म को मानते थे जैसे कि दो धर्म हो सकते हैं वो साध्वी दूसरे धर्म की थी तो उन गांव के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए उन्होंने कहा कि यहां नहीं ठहरो और दूसरे गांव में चली जाओ औरत थी रात ऊपर आ गई थी दूसरा गांव दूर था वो कहा जाए लेकिन गांव के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए धार्मिक लोग तथा धार्मिक लोग बड़े कठोर हैं ये किसी के भी लिए दरवाजा बंद कर सकते हैं इन्होंने अपनी दुष्टता को धार्मिक नाम ओढ़ा दिए हैं और इसलिए इनको तरकीब भी मिल गई बचने की अपने को धार्मिक भी समझते नहीं तो दुनिया में अगर धार्मिक लोग कठोर ना होते तो कौन हिंदू मुसलमान को लड़ाता है कौन जैन हिंदू को लड़ाता है कौन हत्या करता है ये बहुत कठोर है इनसे ज्यादा हिंसक लोग जमीन पे दूसरे नहीं है धार्मिक लोगों पर कितनी हिंसा है इसका पता है पांच साल में जितना पाप हुआ है दुनिया में उसका आधे से ज्यादा धार्मिक लोगों ने किया है ये धार्मिक लोग बड़े अजीब है उन्होंने मकान जलाए मूर्तियां तोड़ी मंदिर तोड़े मस्जिद तोड़ी कि धार्मिक लोग बड़े अजीब हैं और इनको हम समझते हैं हैं। कि बड़े हृदय लोग उस लोग उस गांव के भी धार्मिक थे जैसे कि सारी दुनिया में धार्मिक लोग होते हैं। उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए उन्होंने कहा कि जाओ दूसरे धर्म की साधवी हो तो दूसरे गाँव में डेरा लो यहां नहीं रुक सकती वो बिचारी औरत उस रात गांव के बाहर एक झाड़ के नीचे सो गई अकेली औरत जंगल में झाड़ के नीचे चेरी का कोई दरख्त था उसके नीचे वो सो गई रात पूरे चांद की रात थी कोई आधी रात उसकी नींद खुली ऊपर पूरा चांद आ गया था और चेरी के फूल चटक चटक के खिलना शुरू हो गए थे उसने आंख खोली ऊपर आकाश में छोटी सी बदलियां भटकती थी चांद था और चेरी के फूल खिलते थे उसका हृदय आनंद से भर गया वो उठ के नाचने लगी और वो वापिस गाँव में गई और आधी रात में उसने लोगों के दरवाजे खटखटाए और कहा मित्रों दरवाजा खोलो मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ कहीं तुमने सांझ मुझे अपने घर में ठहरा लिया होता तो मैं आज के रात के सौंदर्य को देखने से वंचित रह जाती तुम बड़े प्यारे लोग हो तुम बड़े अच्छे लोग हो तुमने मुझे आज घर में नहीं ठहराया तो मैंने रात चांद को चेरी के फूलों को बातें करते देखा आकाश में बादल उड़ते देखे आज जैसी रात मैंने जीवन में कभी नहीं देखी थी आज जैसा सौंदर्य मैंने कभी अनुभव नहीं किया था तो मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ कि तुमने मुझे घर में नहीं ठहराया अगर तुम ठहरा लेते तो मैं तुम्हारे घर की दीवालें जानती आकाश का आसीम देखने से वंचित रह जाती धार्मिक व्यक्ति की दृष्टि है जिन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था उनके प्रति भी उसके मन में धन्यवाद का भाव उठता है जिन ने द्वार बंद कर लिए थे उनके प्रति भी उसके मन में धन्यवाद का भाव उठता है जीवन है दृष्टि का परिवर्तन है धर्म हिंदू और मुसलमान होना धार्मिक होना नहीं है धार्मिक होने का अर्थ है वो जो मेरे देखने की दृष्टि है जो एटीट्यूड है वो जो मेरी अप्रोच है चीजों को मैं कैसे लेता हूं उससे धर्म का संबंध है एक गांव में एक सुबह एक यात्री आया उसने अपने घोड़े को रोका गांव के दरवाजे पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी से उसने पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं मैं इस गांव में ठहरना चाहता हूं इसी गांव में निवास करना चाहता हूं। उस बूढ़े आदमी ने कहा मेरे मित्र पहले मैं तुमसे पूछूंगा, तुम जिस गांव को छोड़कर आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे मेरे हृदय में आग की लपटे जलने लगती हम मेरा बस चले तो उनकी हत्या कर दू उस गांव के लोग इतने बुरे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं जमीन पर उतने बुरे लोग खोजना कठिन है उस बूढ़े आदमी ने कहा मित्र घोड़े को आगे बढ़ा लो मैं पचास साल से इस गांव में रहता हूँ इस गांव के लोग उस गांव से भी ज्यादा बुरे तुम इस गांव के लोगों को उस गांव से भी बदतर पाओगे तुम आगे जाओ तुम कोई दूसरा गांव खोज लो ये तो बहुत बुरा गांव वो आदमी गया भी नहीं था कि एक बैलगाड़ी आकर रुकी और एक आदमी अपने परिवार को लिए उसमें आया और उसने भी इस बूढ़े आदमी से पूछा मैं इस गाँव में रहना चाहता हूँ इस गाँव के लोग कैसे उस बूढ़े ने कहा पहले मुझे बता दो तुम जिस गांव से आते हो उस गांव के लोग कैसे थे उसने कहा उनका नाम भी मेरे हृदय को आनंद से और कृतार्थता से भर देता है बड़े भले थे वे लोग उन्हें छोड़ना पड़ा इससे आंसू मेरे अब तक गीले हैं लेकिन मजबूरी थी कुछ की छोड़ के आना पड़ा है इस गाँव के लोग कैसे है उस बूढ़े ने कहा आओ तुम्हारा स्वागत है पचास साल से इस गाँव में रहता हूं इस गाँव के लोग तो उस गाँव से बहुत बेहतर है जिस गाँव को तुमने छोड़ा तुम इस गांव के लोगों को इतना अद्भुत पाओगे कि कभी छोड़ के ना जा सकोगे आ जाओ गांव तुम्हारा स्वागत करता है सवाल आपका है सवाल गांव का नहीं है आप कैसे हैं? गांव वैसा हो जाएगा सवाल आपका है सवाल ग्रस्ती होने का और सन्यासी होने का नहीं है आप कैसे हैं वैसा घर हो जाएगा और अगर आप गलत है तो आप सन्यासी होकर भी दुनिया में गलती करते चले जाएंगे सन्यासी कितनी गलतियां कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब है सन्यासियों ने कितने मतभेद खड़े कर दिए हैं कितने पंथ खड़े कर दिए हैं कोई हिसाब है सन्यासियों ने आदमी आदमी को कितना तोड़ दिया है कोई हिसाब है दो सन्यासियों के अहंकार कितने खतरे ला सकते हैं इसका कोई हिसाब है बहुत मुश्किल हो गया है वही बीमार ग्रस्त सन्यासी हो जाएगा तो और खतरनाक है क्योंकि ग्रस्त था तो कम से कम उपदेश तो नहीं करता था सन्यासियों के और उपदेश करेगा और न मालूम कितने लोगों के दिमाग में कीटाणु भेजेगा खतरे के बीमारियों के। आप आप पर सवाल है कि आप किस गांव में रहते हैं इसका सवाल नहीं है आप ग्रस्ती में रहते हैं कि सन्यासी हो जाते हैं इसका सवाल नहीं है आपकी आप दृष्टि क्या है जीवन को देखने की आप जीवन को कैसे लेते हैं आनंद से लेते हैं या दुख से अगर दुख से लेते हैं तो आप जीवन के प्रति जो भी करेंगे वो सुखद नहीं हो सकता जीवन को आनंद से लें, जीवन को धन्यता से लें, ग्रेटिट्यूड जीवन को कृतार्थता से लें और जीवन के प्रति प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण जीवन के प्रति अत्यंत निरअहकार के भाव से व्यवहार करें तो आपके भीतर धार्मिक व्यक्ति का जन्म होगा और हो सकता है कि इस जन्म का परिणाम यह हो कि आप जहां हैं वहीं आपके जीवन में सन्यास आ जाए सन्यास आपका आत्मिक परिवर्तन है घृणा से भरा हुआ मनुष्य भेदभाव से भरा हुआ मनुष्य क्रोध से भरा हुआ मनुष्य दुख और चिंता से भरा हुआ मनुष्य ग्रस्त है चाहे वो कैसे ही कपड़े पहने शांति से भरा हुआ व्यक्तित्व आनंद जिसके हृदय में वीणा बजाता हो कृतार्थता और धन्यता की सुगंध जिसके जीवन से निकलती हो शांति से प्रेम से जो जीता हो ऐसा मनुष्य कहीं भी हो कैसा भी हो किन्हीं भी कपड़ों में हो वो सन्यासी है वो धार्मिक है धार्मिक होना चित्त का परिवर्तन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड है लेकिन हम अभी धर्म को और जीवन को तोड़के देखते हैं इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो इस सुबह और बहुत बातें आपसे नहीं कह सकूंगा इतनी ही थोड़ी सी बात आपसे मुझे कहनी है धर्म को जीवन से अलग करके मत देखना धर्म और जीवन को एक ही जानना धर्म को और जीवन को देहों में खंडित मत करना धर्म को वस्त्रों के मकानों के परिवर्तन का नाम मत जान लेना चेतना का परिवर्तन और जो लोग वस्त्रों इत्यादि पर बहुत आग्रह रखते हो बदलाहट का उन्हें शायद इस बात का पता नहीं है कि क्या बदलना है किसको बदलना है परिस्थिति नहीं बदलनी है मनस्थिति बदलनी है परिस्थिति नहीं मनस्थिति बाहर नहीं भीतर और जब भीतर कोई भी भी बदल जाता है तो बाहर सब अपने आप बदल जाता है और जब भीतर एक ज्योति जगती है शांति की और प्रेम की तो बाहर का जीवन भी दूसरा हो जाता है वो शांति और प्रेम की ज्योति कैसे जग सकती है वो तो मैं आज नहीं कह सकूंगा कल सुबह परसों सुबह दो चर्चाएं हैं उनमें मैं उस संबंध में बात करने को हूं कि भीतर शांति की और प्रेम की ज्योति कैसे जग सकती उसकी बात तो मैं वहां करूंगा किसी को ख्याल हो तो वहां आ सकता है अभी तो इतना ही मुझे कहना था कि अगर मनुष्य के जीवन में मनुष्यता के जीवन में धर्म नष्ट हुआ है तो इस कारण हुआ है कि हमने जीवन और धर्म को तोड़ दिया हमने सन्यासी और ग्रस्त को तोड़ दिया हमने दो हिस्से बना दिए हमने अखंड जीवन की धारा को टुकड़े टुकड़े कर दिया जीवन की धारा है अखंड उसमें कौन है सन्यासी कौन है ग्रस्त ये से तय नहीं किया जा सकता ये तो प्राणों की ऊर्जा निर्णित करती है और प्राणों की ऊर्जा का परिवर्तन दृष्टिकोण का परिवर्तन है उसको उस दृष्टिकोण के परिवर्तन पर ध्यान दे मुझे नहीं लगता कि हमारे ख्याल में ये बात है हमारे ख्याल में बाहरी परिवर्तन है भीतरी परिवर्तन नहीं है लेकिन जो भीतर से बदलता है वही केवल बदलता है और जो बाहर से बदलाहट ओढ़ लेता है वो बदलता नहीं बदलने का धोखा देता है ये धोखा दूसरों के लिए खतरनाक नहीं है खुद के लिए खतरनाक है सेल्फ डिसेप्शन ये आत्म है और मनुष्य बहुत होशियार है अपने को धोखा देने में मैं प्रार्थना करूँगा धर्म के नाम पर अपने को धोखा मत देना लोग दे रहे हैं चारों तरफ चल रहा है ये इसलिए यह प्रार्थना करता हूं अगर धर्म के नाम पर अपने को धोखा नहीं दिया तो हर मनुष्य अपने जीवन में एक क्रांति ला सकता है जो महावीर के जीवन में हुआ हो बुद्ध के जीवन में हुआ हो या किसी के भी जीवन में हुआ हो वो मेरे और आपके जीवन में भी हो सकता है क्योंकि बीज रूप में हम सबकी क्षमताएं समान है मेरी और महावीर की आपकी और महावीर की क्षमताओं में भेद नहीं है भेद हो सकता है इस बात में कि मैं अपने बीज को बीज ही बना रखता हूं महावीर अपने बीज को विकसित कर लेते हैं और फूलों तक पहुंचा देते हैं प्रत्येक मनुष्य के भीतर परमात्मा है जो श्रम करता है वो उसे उपलब्ध कर लेता है लेकिन जो धोखा देता है वो कभी उपलब्ध नहीं कर पाता परमात्मा करे आत्म वंचना से वे लोग बच सके जो अपने को धार्मिक समझते हैं तो दुनिया दूसरी हो सकती है मनुष्य दूसरा हो सकता है मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना है हो सकता है उनमें ऐसी बातें हो जिनसे चित्त बेचैन हो और चोट लगे चोट लगने वाली बात को भी प्रेम से सुना है इसलिए बहुत बहुत अनुग्रहीत हूं चोट में देना चाहता हूं इसलिए उसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगा चाहता हूं कि जितनी चोट पहुंचा सकूं आपको पहुंचाऊं क्योंकि जीवन ऐसा मृत और मुर्दा हो गया है कि कोई चोट पहुंचाए तो ही शायद थोड़े जीवन की लहर पैदा हो सकती मेरी बातों को प्रेम से सुना उससे फिर पुनः धन्यवाद सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार करें ये जो दो पेंडलम के दो छोर आपने बताए तो क्या उसी प्रकार ये जो ग्रहस्थ है वो क्या एक पेंडलम का छोर नहीं है तीसरी बात क्या इन दोनों छोरों में तो जो समन्वय है क्या वो गृहस्थ है और क्या ये संभव है मैं अत्यंत आनंदित हूं क्योंकि जो मैं चाहता था वो हुआ यह होना चाहिए केवल वे लोग जो चुपचाप सुन लेते हैं मुर्दा हैं जिनके मन में विरोध उठता है जिनके मन में यह ख्याल उठता है कि शायद ये बात गलत हो उन सभी लोगों का मेरे मन में स्वागत और आदर है क्योंकि उन्हें मैं जीवित समझता हूं मुनि जी ने यह कहा कि अनेक अंतवाद के विरोध में है उन्होंने भली बात कही लेकिन जहां तक मेरा संबंध है मैं खुश हूं उन मित्र से जिन्होंने विरोध उठाया और नाखुश खुश हूं उन लोगों से जो चुपचाप बैठे उसका कारण हजारों साल से चीजों को चुपचाप सुन लेने की वृत्ति के मैं विरोध में हूँ हजारों साल से चीजों को चुपचाप स्वीकार कर लेने और विश्वास कर लेने की वृत्ति के भी मैं विरोध में हूं मेरी तो समझ ही यही है कि कोई कौम धीरे धीरे मर जाती है जो कौम चीजों को चुपचाप सुन लेती है और स्वीकार कर लेती है विरोध विचार का लक्षण है लेकिन विरोध नासमझी से भरा हो जाए अशिष्ट हो जाए असभ्य हो जाए तो अविचार का लक्षण बन जाता है मैं इस बात से तो खुश हूं कि आपके मन को कोई चोट पहुंचे जैसा मैंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि चोट पहुंचे और रह गई बात ये, ये मेरी भावना भी नहीं है कि मैं जो कहू उसे आप स्वीकार करें मेरी तो समझ ही ये है कि जो भी मैं कहूं आप जितना उसे अस्वीकार कर सके उतना शुभ है जितना उस पर संदेह कर सके उतना शुभ है जितना उस पर विचार और मंथन कर सके उतना शुभ है विश्वासों ने मनुष्य के मन को जड़ता पैदा कर दी है तो विश्वास के मैं पक्ष में नहीं हूं जो बात कही जाए उस पर श्रद्धा करें उसके पक्ष में भी नहीं हूँ विचार करें लेकिन अविश्वास करना विचार करना नहीं है अश्रद्धा करना विचार करना नहीं है विचार करने वाला व्यक्ति ना तो श्रद्धा करता है और ना श्रद्धा करता है चीजों को समझता है खुले मन से ओपन माइंड से समझने की कोशिश करता है तोड़ फोड़ करता है विश्लेषण करता है पहचानने की कोशिश करता है क्या सही है और क्या गलत है तो मैंने जो भी कहा है और जो भी कहता हूँ रोज निरंतर ये निवेदन करता हूं कि मेरी बात को मान मत लेना क्योंकि जो लोग मानने के लिए आग्रह करते हैं वो शत्रु हैं मनुष्य के मैं तो कहता हूं सोचना और विचारना तो आप में विचार पैदा हो ये तो शुभ है दो तीन बातें पूछी है समय तो बहुत हुआ लेकिन दो शब्दों संबंध में आपसे कहूं मैंने कहा सन्यास एक ग्रोथ है एक विकास है पूछा है कि सन्यास का यह विकास ये ग्रोथ क्या वैसे ही है जैसे ग्रस्थी का नहीं इन दोनों में फर्क है ग्रस्थी की जो विकास है वो वासनापूर्ण है सन्यास का जो विकास है वो विवेकपूर्ण है जो केवल वासना में ही जिएगा वो समाप्त हो जाएगा, उसके जीवन में सन्यास का जन्म नहीं होगा। लेकिन जो ग्रस्ती की वासनापूर्ण जीवन में विवेक के साथ जिएगा वो धीरे धीरे पाएगा विवेक जीतता जाएगा वासना हारती चली जाएगी और एक दिन जिस दिन विवेक का पड़ला वासना से ज्यादा भारी हो जाएगा उस दिन वो पाएगा कि सन्यास का प्रारंभ हो गया जिस दिन हो जाए और विवेक पूर्ण उस दिन हो जाता है। मैंने जो कहा कि ग्रोथ है उससे मेरा मतलब यह है कि ये कोई एक क्षण में होने वाला परिवर्तन नहीं है ये कोई ये कोई रेवल्यूशन नहीं है एवोल्यूशन है ये कोई क्रांति नहीं है गृहस्थी से संयासी हो जाना यह एक विकास है क्रांति का मतलब ये कि मैं ग्रस्त हूं मैंने आज तय किया कि सन्यासी हो जाना है तो मैं सन्यासी हो गया मैं नहीं मानता हूं ऐसे कोई सन्यासी हो सकता है जीवन के निरंतर अनुभव वासना के साथ निरंतर विवेक का संघर्ष निरंतर वासना का हारता जाना और विवेक का जीतता जाना यह लंबी प्रक्रिया है ये कोई एक क्षण को में होने वाली बात नहीं है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक क्षण में हो जाए इसलिए मैंने कहा ग्रोथ है। उन्होंने पूछा कि क्रोध घृणा हिंसा इनकी भी तो ग्रोथ होती है निश्चित और मेरा जो इस संबंध में एक बुनियादी विचार है वो ये वो आपके मानने के लिए नहीं आपके सोचने के लिए मेरा बुनियादी ख्याल ये है कि क्रोध की क्षमता जिसके भीतर है क्रोध की क्षमता ही विकसित और विवेक के द्वारा परिवर्तित होकर क्षमा बन जाती है सेक्स जिनके भीतर है सेक्स ही विवेक से संयुक्त और परिवर्तित होकर ब्रह्मचरी बन जाता है तो क्रोध हिंसा लोभ ये सभी शक्तियां हैं इनका अगर सम्यक विकास हो तो आप हैरान हो जाएंगे इनका ही सम्यक विकास इनसे बिल्कुल विपरीत दिखने वाली शक्तियों में परिवर्तित होता है जिस व्यक्ति के भीतर क्रोध नहीं है उस व्यक्ति के भीतर क्षमा का कभी जन्म नहीं होगा और जिस व्यक्ति के भीतर सेक्स नहीं है काम वासना नहीं है उसके भीतर ब्रह्मचरी का कभी जन्म नहीं होगा तो ये विरोधी देखने वाली चीजें विरोधी नहीं है मेरी दृष्टि में इनके भीतर एक इनर ग्रोथ है अगर कोई व्यक्ति अपने क्रोध पर विवेकपूर्ण उपयोग करे और अपने क्रोध के साथ विवेक को जगाए और क्रोध से परिचित हो तो वो पाएगा कि क्रोध क्रमशा क्षीण होता जाएगा और वही क्रोध की शक्ति क्षमा में परिवर्तित होती चली जाएगी हम खाद ले आते हैं अपने घर में और रख ले तो खाद दुर्गंध से भर देगा सारे भवन को और उसी खाद को हम बगीचे में डाल देते हैं और बीज बो देते हैं फूल आते हैं और सुगंध से घर भर जाता है वो जो खाद की दुर्गंध थी वही फूलों से प्रविष्ट होकर परिवर्तित होकर सुगंध बन जाती है जीवन में जो बुरा है वो शत्रु नहीं है मेरी दृष्टि में वो केवल अभी काम में न लाया गया मित्र है अगर हम उसे काम में ले आए तो वो मित्र सिद्ध होगा तो जीवन की सारी शक्तियां हैं क्रोध घृणा सभी जीवन की शक्तियां हैं और मैं सभी जीवन की शक्तियों का स्वागत करता हूँ क्योंकि उन्हीं शक्तियों को निश्चित विकास के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है धन है वे लोग जो क्रोधी हैं, क्योंकि उनके भीतर विवेक के द्वारा क्षमा का जन्म हो सकता है क्रोध का भी स्वागत है क्योंकि क्रोध ही परिवर्तित होकर क्षमा बनेगा नहीं तो क्षमा क्या बनेगा क्षमा क्या पैदा होगी आपके भीतर तो इसलिए जीवन में मुझे तो सभी चीजों में ग्रोथ दिखाई पड़ती है दो तरह की ग्रोथ है वासना की ग्रोथ है वासना की ग्रोथ पर आदमी ग्रस्त पर अटका रह जाता है ये एक एक्सट्रीम एक एक एक है जैसा उन्होंने पूछा क्या यह भी एक एक्सट्रीम है वो ग्रस्ती होके अटका रह जाता है अगर वासना के साथ जीवन की ग्रोथ हो और अगर विवेक के साथ ग्रोथ हो तो सन्यास का जन्म होता है लेकिन ग्रस्ती के विरोध में अगर कोई सन्यासी हो जाए तो वो दूसरी एक्सट्रीम है लेकिन अगर ग्रस्थी के साथ जीवन में विवेक हो तो जिस सन्यास का जन्म होता है वो सन्यास न तो सन्यास है और न ग्रस्ती है वो मध्य बिंदु है वही वही बीच का बिंदु है बहुत ख्याल अभी मुनिजी ने कहा वीतराग शब्द का प्रयोग किया तो मैं अंत में आपसे ये कह दूं महावीर विरागी नहीं है महावीर संन्यासी नहीं है उस अर्थों में जिस अर्थो में सन्यासी हमें दिखाई पड़ता है न महावीर ग्रस्त है उस अर्थों में जैसा ग्रस्त दिखाई पड़ता है महावीर न तो तथा कथित ग्रस्त न तथा कथित संयासी है महावीर के चित्त में न राग है न विराग है महावीर वीतराग को उपलब्ध हुए वीतरा का अर्थ है मध्य बिंदु जहां राग और विराग क्षीण हो जाते हैं और चित्त समता को मध्य को उपलब्ध हो जाता है सम्यक्त को उपलब्ध हो जाता है तो आज तो ज्यादा और बात आपसे नहीं कर सकूंगा लेकिन धन्यवाद करता हूं उनको आप चार्य जी शायद ये मानते हो कि झूठ जो है वो सत्य का एक रूपांतर है झूठ का रूपांतर है जैसे का रूपांतर है नहीं का रूपांतर नहीं सत्य असत्य मैं प्रश्न नहीं कर यह तो है कि जो क्रोध है हिंसा है वो क्या अहिंसा में और क्षमा में बदलता है या दोनों समानांतर है या एक दूसरे का अस्तित्वहीनता है तो कहीं साथ साथ चलता तो है, है। कुछ समय समय तक ऐसा ऐसा अपने काम और के बाद बदल जाता मानते हैं जैसे जहाँ सत्य है वहां असत्य हो नहीं सकता जहाँ असत्य है वहां सत्य नहीं रह सकता समझ। तो है क्षमा है वो तो अभाव है। समझा आपकी बात को क्रोध और क्षमा में जो संबंध है वो सत्य और असत्य में नहीं है क्रोध एक शक्ति है असत्य एक शक्ति नहीं है क्रोध हमारी एक शक्ति है असत्य हमारी एक शक्ति नहीं है सेक्स हमारी एक शक्ति है असत्य हमारी एक शक्ति नहीं है तो असत्य सत्य का अभाव है क्रोध क्षमा का अभाव नहीं क्रोध क्षमा की अविकसित स्थिति है असत्य सत्य का अभाव है एपसेंस है इसलिए सत्य और असत्य इसलिए मैंने असत्य की बात नहीं की असत्य हमारी कोई शक्ति नहीं है बल्कि सच तो यह है कि असत्य उनमें ही होता है जिनमें सत्य की कोई शक्ति नहीं होती सत्य की शक्ति का अभाव है इसलिए सत्य को मैं गुण नहीं मानता अब लंबी बात करनी पड़ेगी असत्य सूचना है लक्षण है इस बात का कि मनुष्य के भीतर उसकी शक्तियां विकसित नहीं हो पाई और सत्य इस बात का लक्षण है कि मनुष्य की शक्तियां विकसित हो गई असत्य और सत्य लक्षण है मनुष्य के पूरे विकास के या अविकास के क्रोध और घृणा उसकी शक्तियां जिस मनुष्य के भीतर क्रोध क्षमा में परिवर्तित हो जाता है ट्रांसफॉर्म हो जाता है घृणा प्रेम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसके भीतर सारी नीचे की चीजें, लोहे की चीजें सोना बन जाती हैं, उसके जीवन में सत्य का उदय होता है और जिसके जीवन में क्रोध क्रोध बना रहता है घृणा घृणा बनी रहती है उसके जीवन में असत्य का प्रदर्शन होता है असत्य लक्षण है कि व्यक्ति के भीतर का विकास शक्तियों में नहीं हो सका सत्य लक्षण है कि व्यक्तित्व का विकास परिपूर्णता को उपलब्ध हुआ और यह जो ख्याल में हो कि क्रोध विरोधी है क्षमा का यह उसी तरह की बात है जैसे कोई कहे ठंड विरोधी है गर्मी की दिखती है विरोधी लेकिन विरोध नहीं है ठंड और गर्मी के बीच डिग्री का एक फासला है विरोध नहीं है किस जगह चीज ठंडी है और किस जगह गर्म है यह कहना मुश्किल है शून्य डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक जहां पानी भाप बनता है एक ग्रोथ है शून्य डिग्री पर जो पानी है 100 डिग्री पर जो पानी है उनके बीच में विरोध नहीं है कमोबेश अंतर है रिलेटिव अंतर है सापेक्ष अंतर है क्रोध और क्षमा के बीच सापेक्ष अंतर है इसलिए क्रोध परिवर्तित हो सकता है क्षमा में क्रोध की शक्ति रूपांतरित हो सकती है क्षमा में घृणा रूपांतरित हो सकती है प्रेम में दोनों शून्य हो जाएं, ऐसी स्थिति भी है जहां कि क्रोध और घृणा दोनों शून्य हो जाएं, उस स्थिति को हम जीवन की स्थिति नहीं कहते उस स्थिति को हम जीवन से मुक्त हो जाने की स्थिति कहते वो स्थिति को हम मोक्ष कहते मोक्ष में उस उस स्थिति में उस अवस्था में न क्रोध है और न क्षमा है क्रोध और क्षमा की दोनों शक्तियां घृणा की और प्रेम की दोनों हो, छीन हो जाएं समाप्त हो जाएं तो जो शून्य बचता है वो मुक्ति है वो मोक्ष है फिर वो जीवन नहीं है जीवन का अतिक्रमण है लेकिन उसके बाबत बात करनी कठिन होगी अभी दो दिन में यहां हूं किसी मित्र को ख्याल हो बात करने का तो मैं उपलब्ध हूं वो जरूर आए और खुशी से इस संबंध में कोई शंका हो कोई विरोध हो तो उसे प्रकट करें और अगली बार आऊं तो तो अभी तो आपने मुझे निमंत्रण बुलाया था इसलिए थोड़ी शिष्टता रखी एक ही व्यक्ति ने दो व्यक्ति ने कुछ बातें कही अगली दफा मैं आपको निमंत्रण दूंगा कि मैं स्थानक में आता हूं फिर शिष्टता रखने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी क्योंकि मैं खुद अपनी तरफ से आऊंगा फिर आप सबको निमंत्रण करता हूं कि सबको जो जो विरोध सूझे जो जो सूझे वो करे एक जिंदा समाज होगा जिंदा सभा होगी हम कुछ बात करेंगे शायद उससे कुछ समझ निकले कोई विकसित हो तो अगली बार मैं निमंत्रण दूंगा आपको कि आ जाएं स्थानक में इतनी ही कृपा करना कि मुझे आ जाने देना और फिर कुछ बात कर लेंगे <laughs>